श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गुरु भाव तथा विभिन्न साधु संप्रदाय इस घटना के बहुत दिन बाद कलकत्ते के के जिस समय देव चरणाश्रित हो चुके थे एवं तीव्र भक्तिवश उनमें से कोई कोई श्री रामकृष्ण देव को ईश्वरावतार कहकर स्पष्ट एवं खुले रूप से निर्देश करने लगे थे उस समय इन भक्तों के उक्त प्रकार के आचरण की बात निधित होने पर श्री रामकृष्ण देव ने उन भक्तों से ऐसा करने का निषेध किया परंतु कुछ दिन बाद यह समाचार पाकर कि भक्त के आधिक्य से वे उक्त कार्य से विरत नहीं हुए हैं असंतुष्ट हो उन्होंने एक दिन हमसे कहा था कोई डॉक्टरी करता है या कोई नाटक कंपनी में मैनेजरी और यहाँ आकर मुझे वे अवतार कहा करते हैं वे समझते हैं कि अवतार कहकर उन्होंने मुझे खूब सम्मानित तथा गौरवान्वित किया है किंतु अवतार किसे कहते हैं इसका उन्हें ज्ञान ही नहीं है उनके यहाँ आने तथा अवतार कहने से बहुत पहले पद्मलोचन सदृश कितने ही व्यक्ति जिन्होंने जीवन भर इस विषय की चर्चा में अपना समय व्यतीत किया है जिनमें से कोई तीन और कोई छह दर्शन के पंडित थे यहाँ आकर मुझे अवतार कह गए हैं अवतार कहे जाने के प्रति मेरा तुच्छ ज्ञान हो चुका है अवतार कहकर वे यहाँ का मेरा और क्या गौरव बढ़ाना चाहते हैं पद्मलोचन जी के अतिरिक्त और भी अनेक प्रसिद्ध पंडितों के साथ समय समय पर श्री रामकृष्ण देव का साक्षात्कार हुआ था उनमें श्री रामकृष्ण देव को जिन विशेष गुणों का परिचय प्राप्त हुआ था वार्तालाप के प्रसंग में कभी कभी वे हमसे वह सब कहा करते थे उनमें से कुछ बातों का संक्षेप में हम यहाँ पर उल्लेख करते हैं आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती किसी समय भ्रमणार्थ बंगाल आए थे और कलकत्ते के उत्तर में वराहनगर के सिंती नामक स्थान पर किसी सज्जन के बगीचे में उन्होंने कुछ दिन निवास किया था विद्वान पंडित के रूप में उनकी विशेष ख्याति होने पर भी उस समय तक उन्होंने अपने मत का प्रचार कर कोई दल गठन नहीं किया था उनके बारे में सुनकर एक दिन श्री राम देव उन्हें देखने के लिए वहाँ गए दयानंद जी की चर्चा करते हुए उन्होंने एक दिन हमसे कहा था क्षिति के बगीचे में मैं उसे देखने गया मैंने देखा कि उसे कुछ शक्ति प्राप्त हुई है वक्षस्थल सदा लाल बना हुआ है वैखरी स्थिति है दिन रात चौबीस घंटे बातें शास्त्र चर्चा कर रहा है व्याकरण का प्रयोग कर बहुत सी बातों का शास्त्र वाक्यों का वह विपरीत अर्थ करने लगा स्वयं कुछ करना है अपना कोई मत चलाना है इस प्रकार का अहंकार उसके अंदर विद्यमान है जय नारायण पंडित जी जयनारायण पंडित जी के संबंध में श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे इतना बड़ा पंडित किंतु लेश मात्र भी अहंकार नहीं अपनी मृत्यु की बात जानकर उसने वाराणसी जाकर शरीर छोड़ने के बारे में कहा था अंत में वैसा ही हुआ राम भक्त कृष्ण किशोर जी आरियादह दह निवासी श्री किशोर भट्टाचार्य जी के श्री रामचंद्र के प्रति परम भक्ति संबंधी बातों का श्री रामकृष्ण देव बहुधा उल्लेख किया करते थे कृष्णकिशोर जी के घर पर श्री रामकृष्ण देव कभी कभी जाते थे तथा उनकी परम भक्तिमति सहधर्मणी भी श्री रामकृष्ण देव के प्रति विशेष भक्ति किया करती थी रामनाथ के प्रति तो इनकी भक्ति का कहना ही क्या था श्री राम कृष्ण देव कहते थे कि कृष्ण किशोर मरा मरा शब्द की भी ऋषि प्रदत्त महामंत्र ज्ञान से विशेष भक्ति किया करते थे क्योंकि पुराण में कहा है कि नारद ऋषि ने इस शब्द को भी मंत्र रूप से बाल्मीकि दस्यु को प्रदान किया था एवं भक्तिपूर्वक बारंबार उसके उच्चारण के फलस्वरूप ही बाल्मीकि के हृदय में श्री रामचंद्र जी की अपूर्व लीलाओं की स्फूर्ति हुई थी तथा वे रामायण प्रणेता कवि बने थे कृष्ण कृष्णकिशोर जी को संसार में अनेक शोक दुख सहन करने पड़े थे उनके दो योग्य पुत्रों की मृत्यु हो गई थी श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि पुत्र शोक का ऐसा प्रभाव है कि इतने बड़े विश्वासी भक्त होकर भी कृष्णकिशोर के, के लिए सर्वप्रथम अपने को संभालना कठिन हो गया था तथा वे आत्मविहल हो गए थे उपरोक्त साधकों के अतिरिक्त श्री रामकृष्ण देव महर्षि देवेंद्रनाथ ईश्वरचंद्र विद्यासागर आदि को देखने के लिए भी गए थे एवं समय समय पर वे महर्षि जी की उदार भक्ति तथा चंद्र जी की कर्मयोग परायणता की बातों का हमसे उल्लेख किया करते थे